कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के तीन मंत्रों तक का विचार हो चुका है चतुर्थ मंत्र का विचार आज होना है इस वल्ली के प्रथम तथा द्वितीय मंत्र से आत्मदर्शन के आगंतुक दो प्रतिबंधक बताएं। एक दैतदर्शन तथा दूसरा अधिक पारलौकिक भोग्य पदार्थ विषयनी तृष्णा और अनादि अविद्यारूप प्रतिबंध प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में बताया गया तो ये मूल अविद्या तथा तो कार्य अभिद्या। कार्य अविद्याद्या है द्वैत दर्शन और विषय तृष्णा ये चित्त में रहेंगे तो आत्मदर्शन नहीं होगा और इनसे रहित तो चित्त है जिनका उन्हें आत्मदर्शन होता है ये बताया गया प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में भी और द्वितीय मंत्र के उत्तरार्ध में भी आगंतुक अनात्मदर्शन नहीं हो रहा है जिन्हें आवृत्त चक्षु होने से अनात्मा विमुख, इंद्रिया न होने से अनात्मदर्शन से व्यावृत्त इंद्रिया होने के कारण आत्मदर्शन होता है और ये आहिक पारलौकिक शब्दादि विषयों में अनित्यवादि दोष दर्शन से वैतृषण्य हो जाता है अनासक्ति होती है तो आत्मदर्शन होता है इसलिए कहा कि प्रार्थना वे नहीं करते हैं अथ धीरा अमृतत्व विदिता ध्रुवम इह न प्रार्थयन्ते, न प्रार्थयन्ते का अर्थ है, न कामयन्ते। कामना नहीं करता है का अर्थ है कि वित्तना पुत्रेशना लोकेशना से रहित हो जाता है तो इस प्रकार यह आगंतुक प्रतिबंध को जिस आत्मदर्शन के बताया गया उस आत्मदर्शन का विषयभूत आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है प्रज्ञान घन रूप वो स्वाभाविक चेतन है अनित्य चेतन नहीं है इसे स्वप्नातम जागृतांतम इत्यादि से श्रुति भगवती बता रही है और उसके ज्ञान का फल शोक निवृत्ति बताई जा रही है तो आत्मस्वरूप पहले भी बताया गया फिर से आत्मस्वरूप को बताने में हेतु अवतरण भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं चौथे मंत्र के अति दुर्विज्ञेयम् इति मत्वा एतम् एव अर्थम पुनः पुनः राह एतम एव अर्थम यानी आत्मस्वरूपम आत्मा रूपी जो अर्थ है इसी का बार बार वर्णन श्रुति भगवती कर रही है क्यों वह दुर्विज्ञ होने से दुर्विज्ञ क्यों है तो स्थूल वस्तुओं का ग्रहण करने के उपकरण जीवों के पास विद्यमान है बहिर्मुख इंद्रिया तथा अनात्म वस्तुओं के संस्कारों से संस्कारित अंतक करण इसलिए अति सूक्ष्म वस्तु ऐसे अनात्म स्थूल पदार्थों के संस्कार से संस्कारित अंतकरण वाले पुरुष को दुर्विज्ञ है इस अभिप्राय से लिखा कि अति सूक्ष्म आत्मवस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञ है किन के लिए दुर्विज्ञ है स्थूल बुद्धि मनुष्यों को इसलिए उन्हें भी आत्मदर्शन हो यह श्रुति भगवती की आंतरिक अभिलाषा है अथ हितैसी बनकर के श्रुति बार बार दुर्गे वस्तु का बोध कैसे मनुष्य को हो इसलिए कह रही है उसी अति सूक्ष्म वस्तु को शब्दांतर से अर्थ वही है जो न जायते मृतते वा विपश्चित मंत्र का अर्थ है वही स्वप्नातम जागृतांतम चोभो ये इत्यादि मंत्र का भी अर्थ होगा आत्म स्वरूपी वहां निर्विकार चेतन आत्म स्वरूप है करके बताया न जायते वा विपस्त इत्यादि से यहां पर भी उसी को बताया जा रहा है सर्वसाक्षी के रूप में इस मंत्र में इसलिए अर्थांतर नहीं है शब्दांतर है शब्दांतर से श्रुति एक ही अर्थ को बता स्व जागरीताोभौना पश्य महां विभुमा मीरो नोचती तो धीर ये तम महाुम आत्मा मत्वा न शोचती ऐसा नव करिए तो ये अनुपश्यति ये न आत्मना जिस आत्म स्वरूप से चेतन से चेतन की सन्निधि से उभव अनुपश्यति यानी अनुभवती उभव का अर्थ है दोनों पदार्थों को ये दो पदार्थ कौन हैं तो स्वप्नातम जागृतांत स्वप्नातम इससे बताया जा रहा है स्वप्न पदार्थ को स्वप्नातम इसमें अंत शब्द का अर्थ है स्वप्न पदार्थ स्वप्न का अर्थ स्वप्न अवस्था अंत शब्द का अर्थ है वहां के पदार्थ दृश्य स्वप्न जगत स्वप्नांत हुआ और जागृतांतम में जागृत शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था और अंत शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था में अनुभूयमान पदार्थ तो उभव शब्द से ग्राह्य ये दोनों है स्वप्नावस्था के पदार्थ और जागृत अवस्था के पदार्थ जो दृश्य है वे घटादि के तरह जड़ है और उन जड़ का ज्ञान हो रहा है वो जड़ का प्रकाशक जड़ नहीं हो सकता ज्ञाता तो स्वप्न दृश्य तथा जागृत दृश्य का जो ज्ञाता है लोक ये न अनुपश्य तो लोक जिसे जिससे जाग्रत पदार्थ का अनुभव कर रहे हैं लोक यानी प्राणी और जिससे स्वप्न पदार्थ के भी अनुभव को प्राप्त कर रहा है, जान रहा है। यदि चेतन आत्मा न हो तो किसी भी संसार के प्राणी को न तो जाग्रत का कोई पदार्थ दिख सकता है न तो स्वप्न का कोई पदार्थ दिख सकता इसलिए ये न चेतने न आत्मना तो जिस चेतन आत्मा से स्वप्न जागृत का प्रकाश हो रहा है वह आत्मा महान विभु है मतलब निरति से व्यापक है और वही सबकी प्रत्येगात्मा है इसलिए वही मैं हूं तो सर्वात्मा जो निरति से व्यापक चेतन जिस चेतन से सारे प्राणी स्वप्न जागृत दृश्य का अनुभव करते हैं वह निर्विकार चेतन आत्मा में इति याने इतिमत्वाने ऐसा अनुभव जिस धीर यानी विवेकी को होता है कहते न सोचे थी उस अनुभव का फल है शोक की निवृत्ति कहा हाँ ये रूपम रसम गंधम शब्दांशांश मैथुना ये ते नीजाना तो ये ते नकार अर्थ है इसी निर्विकार चेतन ब्रह्म से ही लोक इन दृश्यों को जान रहे हैं तो जिस निर्विकार चेतन आत्मा से ये सब प्रकाशित हो रहा है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति के अनुसार उस आत्मा का कोई भी अभिज्ञेय नहीं है सब का सब ज्ञे है यानी वो सर्वज्ञ है ये पूर्व में बता वही यहां पर सर्वाभाषकत्व तो यहां पर भी बताया जा रहा तो सर्वाभाषक आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला जो विवेकी है उसे इस अनुभव का फल प्राप्त होता है शोक की निवृत्ति न सोचे दी भाष्य को देखिए स्वप्नातम शब्द का अर्थ करते भाष्कर भगवान स्वप्न विज्ञम स्वप्नांत है स्वप्न विज्ञ बीच में अंत शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है मध्य अधिक वो कर दिया स्वप्नांतम यानी स्वप्न मध्यम स्वप्न मध्य क्या है तो स्वप्न विज्ञा तथा जागृतांतम यानी जागृत मध्यम अर्थात जागृत विज्ञ स्वप्न दृश्य और जागृत दृश्य इन दोनों का अवभास जिस चेतन से हो रहा है तो उभौ स्वप्न जागृता शब्द का ये दृश्य तथा दृश्य जागृतृश्यन आत्मना इति लोक पूर्ववत बाकी सब पूर्व मंत्र में जैसे व्याख्या हुई ऐसी ये नयो दहति स अग्नि ये जैसा होता है अग्नि को जो नहीं जानता है उसे बताना कि अदाहक लोहा जिस अग्नि के संपर्क से दहन करता है वह अग्नि है अदाहक लोहे में भी दाहकत्व का संपादक अपने सन्निधि से ऐसे संसार के प्राणी जिस आत्मा के सन्निधि से सब स्वप्न दृश्य तथा तो जागृत दृश्य के अवभाषक बनते हैं वस्तुतः वह चेतन आत्मा मैं हूं मेरा वास्तविक स्वरूप वो है न कि मानवादि कार्यक्रम संघात ऐसा अनुभव जो करता है वह मुक्त हो जाता है शोकहित हो जाता है। ये मंत्र बता रहा इस अभिप्राय से कहा कि कौ स्वप्न जागृता आत्मनालोक तम अवगम्य आत्म साक्षात् अहम् अस्मि परमात्मा इति कैसा अवगम करना है अनुभव करना है तो कहते हैं अहम अस्मि परमात्मा प्रकार आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करके उस साक्षात्कार का फल है न सोचेती पंचम मंत्र का अवतरण है किंचो ंचने और भी उसी दुर्विज्ञ परमात्मा का वर्णन श्रुति भगवती शब्दांतर से कर रही है अति सूक्ष्म होने से तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर ले य इम्वद वेदा आत्मान जीवमति का ईशानम भूतभव्य तजुगुसतेत तो यह यम मध्वध जीव आत्मा भूतभव्यस्य ईशान वेद तत न विजुगुप्सते ऐसा अन्वय इस मंत्र का होगा तो यह यानी जो कोई भी अधिकारी मनुष्य तो मध्वदम इसमें मधु शब्द का अर्थ है कर्मफल मधु यानी कर्मफल और अद अधिक अत्ता कर्मफल का अत्ता मध्वदम शब्द का अर्थ निकलेगा अध धातु से कर्तार्थ में अच प्रत्यय होकर के अद शब्द बना अतीद और क्या खाता है तो मधु मधु खाता है मधु खाता है कहते मधु है कर्म फल अपने द्वारा किए हुए जो पहले पुण्य पाप रूप कर्म है उनका फल सुख दुख का अनुभव यही मध्वदन है कर्म फल है सुख दुख उसका आदन है खाना है सुख का अनुभव दुःख का अनुभव करना तो जो सुखानुभवीता दुखानुभवीता है भोगता है, है। हाँ। आ, कर्म फल है इसलिए इसलिए मधु शब्द का अर्थ है कर्म फल, कर्म फल तो रूप समानता है ना उसमें भी और वो भी मीठा इसलिए है कि संसार में यदि सुख ही सुख हो तो किसी को वैराग्य ही ना हो दुखानुभूति के कारण ही वैराग्य होता है और वैराग्य के कारण आत्मज्ञान में प्रवृत्ति होती है इसलिए वास्तविक रूप से मधु तो वो है जो निरति से आनंद स्वरूप परमात्मा का आत्म रूप से ज्ञान में उपयोगी बने तो विषय सुख का अनुभव विषय आसक्ति बढ़ाता है और पाप का फलभूत तो दुखानुभव वह विषयों से विरक्त कर देता है इसलिए वह दुख जो है मधु है हा वैराग्य पैदा करता है तो ये जो भोक्ता है इमम मध्वदम यानी भोक्तारम आत्मान ये जो भोक्ता आत्मा है जीव कार्यक्रम संघात का धारयिता उसे अंतिकात अंतिक शब्द का अर्थ होता है समीप अंतिकात का और समीप सामीप यहां लेना है अभेद, तो ये जो कर्म फल भोक्ता जीव हैं, इसे अभिन्न रूप से समझता है क्या समझता है ईशानम भूतभव्यस्य तो भूतभव्य का ईशान मैं हूं ऐसा जो वेद यानी जाना तो मैं एक मनुष्य किसी व्यक्ति विशेष का पुत्र मात्र नहीं हूं अपितु भूत भव्य शब्द से उपलक्षित तो कालत्रय परिच्छिन्न सारे संसार का नियामक हो अंतर्यामी हूं ऐसा जो जानता है अपने आप को इससे क्या होता है तो भूत भव्य से ईशान है तत्पदार्थ और म मध्वदम आत्मानं जीवं इत्यादि शब्द से बताया गया है तम पदार्थ को तो जो त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ के रूप में अनुभव करता है का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति होती है जिसे उस अनुभूति से क्या होगा कहते तत यानी न वेदनात् नीजुगुप्सत न नीजुगुप्सत ऐसा लगाना फिर विजुगुप्सा शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा की इच्छा बीजुगुप्सा कहलाती है कि उसके अंदर अपने सुरक्षा की इच्छा नहीं रहती उसकी सुरक्षा की इच्छा निवृत्त होती है कब जब कालत्र परिचिन्न समस्त जगत का नियंता परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव होता है इस अनुभव से विजुगुप्सा निवृत्त होती है बीजगुप्सा नहीं रहती इस अनुभव से पहले तक बीजगुप्सा रहेगी सुरक्षा की इच्छा रहेगी जब तक परमात्मा स्वरूप का अज्ञान है तब तक अपने आप को समझेगा आनित्य जो हननादि क्रिया का कर्म बनने वाला कार्यक्रम संघात है तदरूप समझेगा मनुष्यादि रूप समझेगा तो फिर मनुष्य शरीर को तो अग्नि जलाता है और तलवार आदि रूप पृथ्वी काटती है तो शेर आदि जो है खाते हैं और तूफान आदि में कहीं वायु उड़ा करके समुद्र आदि में भी गिरा सकता है बहुत बड़ी बा, बाहर आ जाए तो बह करके भी जा सकता है अनित्य है और इसके कई एक विरोधी हैं उन विरोधियों से भय होता है उससे फिर सुरक्षा की इच्छा रहती है जब तक अपने आप को अन्य से जिसको भय होता है ऐसे कार्यक्रम संघातरूप समझता है तब तक तो बीजुगुप्सा रहेगी भूकंप आते ही भाग भागने का डर रहेगा चित्त में भागेगा कि कहीं मकान के अंदर मैं दब करके मर न जाऊं विनाश की शंका है ना, लेकिन परमात्मा को तो कितना भी पहाड़ उस पर उसी पे तो है लेकिन दबा नहीं सकता परमात्मा को कितना भी भूस्खलन हो जाए भूकंप आ जाए और परमात्मा को वह दबा करके मार नहीं सकता पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती पानी गीला नहीं कर सकता बहा करके कहीं ले नहीं जा सकता अग्नि जला नहीं सकता नयेन छिन्ननती शस्त्राणि नय दहति दहती ऐसा तो जो है वह मैं हूं ऐसा अनुभव जो कर रहा है शस्त्रादि से छिद्यादि मान नहीं है जो वो मैं हूं ऐसा अनुभव जिसे हो रहा है उसे अपनी विजुगुप्सा नहीं रहेगी उसकी विजुगुप्सा सुरक्षा की इच्छा निवृत्त होगी यह आत्मज्ञान का फल है तत् न विजुगुप्सा विजु शब्द का एक अर्थ सुरक्षा की इच्छा ये होता है और दूसरा अर्थ होता है घृणा भी नहीं करता हो जिसे आत्मबोध होता है सर्व खबिदम ब्रह्म ये निश्चय होता है तो उसके अंदर घृणा नहीं रहती क्योंकि घृणास्पद वस्तु दिखे तब तो उसे उससे घृणा हो तो जब सब कुछ अधिष्ठान रूप ही है परमात्मा ही है तो कोई उसे घृणास्पद अनात्मदर्शन नहीं हो रहा है इसलिए उसके अंदर की घृणा समाप्त होती है सबको आत्मरूप देखता है ये सर्वानी भूतानि आत्मनेवा अनुपष्य इत्यादि से आत्मरूप हो गए हैं तत्व नवी जुगुप सत्य वहां भी आता है उस मंत्र में फिर घृणा नहीं करता स्वयं अपने आप से किसी को घृणा नहीं होती इसलिए नहीं घृणा होती कि घृणास्पद होता है अनात्मा अपने से भिन्न पदार्थ जो द्वेशास्पद है घृणा तो एक प्रकार से द्वेष है और तो द्वेषा अपने आप से कभी किसी को द्वेश नहीं होता और वो अपने से अभिन्न सबको देखता है ये तद वही तो ये जिस के ज्ञान से सुरक्षा की इच्छा को या घृणा को निवृत्त होती है वह यही है नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज्य के द्वारा उपदिष्ट आत्मा भाष्य को देखिए य कश्चिम कर्मफलभुजीव प्राणादिकलाप से धारय आत्मा वेदी अंतिकात्थ करते अंतिकने समी तो जो कोई भी कर्मफलभोक्ता को प्रत्येक आत्मा के रूप में जानता है प्राणी मात्र की आत्मा के रूप में जानता है वो प्राणी मात्र की आत्मा कौन है तो भूत भव्य से ईशानम इसलिए कहते ईशानम यानी ईशितारम भूत भव्य से काल त्रय काल त्रय अवचिन्न समस्त जगत का जो नियामक है परमात्मा उस रूप से अपने आप को जो जानता है तत तो तो का अर्थ करते हैं तद विज्ञात यानी परमात्म ऊर्ध्व आत्मा न, न गोपायुम इति अभय प्राप्तत्वात् अभय स्थान में पहुंचने के कारण जहां किसी का भी कोई भय नहीं है भय का हेतु दर्शन समूल निवृत्त हो गया आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेती कुतश्चन तैतरीय श्रुति कहती है दर्शन का कारण है अज्ञान। अज्ञान, अद्वैत का वह अद्वैत का अज्ञान अद्वैत ज्ञान से निवृत्त होने के कारण द्वैत दर्शन नहीं होगा अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हुए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को तो विजगुप्त सा भी नहीं रहेगी गोपायितुम न इच्छतीवद ही भय मध्यस्थो अन्यम आत्मनम इच्छति आत्मा कहते हैं जब तक भय मध्य मानता है अपने आप को भय से घिरा हुआ समझता भय का हेतु कौन है तो द्वैत दर्शन द्वितीय भवति। तो द्वैत दर्शन से घिरा हुआ रहता है अनात्म दर्शन से युक्त रहता है तभी तक अपने सुरक्षा की इच्छा भी रहती है और यदा तू नित्यम अद्वैतम आत्मा विजाती तो अद्वैत आत्मबोध होता है तदा किम कह कुतो तुम इच्छेत तो तो अद्वैत बोध होने पर कौन का किस कारण से किसकी सुरक्षा की इच्छा करेगा का मतलब ये सब आक्षेपार्थ में होने से कि सुरक्षा की इच्छा रहेगी नहीं क्योंकि भय का कारण ही विद्यमान नहीं है इति पूर्ववत एतदे इस वाक्य का अर्थ पूर्व में जो बताया था वही रहेगा अब परमात्मा की सरवरूपता का वर्णन किया जा रहा है इसलिए छठवे मंत्र का उत्तरण लिखते हैं भास्कर भगवान यह आत्मेश्वर भाव निर्दिष्ट सर्वात्मा दर्शयति जिस प्रत्येक आत्मा को ईशान भूत भव्यस्य इत्यादि मंत्र से ईश्वर रूप बताया गया यानी नियामक के रूप में बताया गया सर्व नियामक के रूप में वह सर्वात्मा है इसे आने वाले मंत्र से बताया जा रहा है य पूर्व तपसो जात अभ्य पूर्व अजात गुहां प्रवेश ठंत यो भूते भीपश्यत तो यह पूर्व तपसो जातम् यह पूर्व तपसो ऊपर से जोर देना पश्यति स एतद पश्यति ऐसा लगाना कि जो अधिकारी मनुष्य पूर्व तपसो जात पश्यत यानी पश्यति। तपह शब्द का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान शब्द से लेना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित ज्ञान स्वरूप परमात्मा इसलिए यहां तपह शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा ब्रह्म पंच में अंत है तप तपस इसलिए तपस का अर्थ है ज्ञान स्वरूपात ब्रह्मण ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उससे पूर्वम जातम तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से जो पूर्वम यानी प्रथम जातम यानी उत्पन्नम वो कौन है परमात्मा की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ वो है तपस पूर्वम जातम यानी परमा तपस्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं ये मंत्र बताता है कि परमात्मा सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है प्रथम संतान है हिरण्यगर्भ परमात्मा की इसलिए पूर्व यह पूर्वं तपसो जातम का अर्थ निकलेगा हिरण्य गर्भ यह, यह करता है ना हिरण्यगर्भ हुआ कर्म द्वितीयांत होने से पश्यती यानी जानाती हिरण्यगर्भ को देखता है परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को जो मनुष्य देखता है वह हिरण्यगर्भ परमात्मा की संतान कोई परमात्मा से अलग नहीं हिरण परमात्मा से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को जो देख रहा है वह हिरण्यगर्भ के रूप में परमात्मा को ही देख रहा है जैसे सोने से उत्पन्न हुआ गहना सोना है ऐसे परमात्मा से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है वो तो हिरण्यगर्भ को देख रहा है का अर्थ है परमात्मा को ही देख रहा ऐसा है ऐसा मंत्र बता रहा है तो ये कहा कि परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ तो किसकी अपेक्षा प्राथम्य है हिरण्यगर्भ में ये आकांक्षा होती है हिरण्यगर्भ में किसकी अपेक्षा प्रथमता है तो वो प्राथम में बताया जा रहा है हिरण्य गर्भ में स्थूल जगत की अपेक्षा पंचकृत पंचभूत तथा तो भौतिक जो स्थूल शरीर है उनकी अपेक्षा प्राथम्य है हिरण्य गर्भ में अपचकृत पंच महाभूतों के परिणाम स्वरूप समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है ना सूक्ष्म शरीर उपाधिक तो वो पहले उत्पन्न होता है पहले परमात्मा से अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हुए उन उनहाूत पंच उत्पन्न हुए और उन अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण तथा रजोगुण से समि सूक्ष्म शरीर बना और समी सूक्ष्म शरीर उपाधि को परमात्मा को ही कहा गया हिरण्य परमात्मा ने ही समी सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को धारण कर लिया तो अपनी संतान बन गया और उस सूक्ष्म शरीर से विविध चैतन्य को देखेंगे तो वही परमात्मा है तो इस प्रकार और बाद में फिर हिरण्यगर्भ ने अपकृत पंच महाभूतों का पंचीकरण करके स्थूल पंचभूतों को बनाया और फिर स्थूल पंचभूतों से स्थूल चौरासी लाख प्रकार के शरीर बने वो हिरण्यगर्भ का कार्य है स्थूल जगत इसलिए स्थूल जगत का कारणभूत जो हिरण्यगर्भ गर्भ हैं वह अपने कार्यभूत स्थूल पंचभूत तथा स्थूल भौतिक जगत की अपेक्षा पूर्वम जातम् ये कहा जा रहा है कि पूर्वम पूर्व अजायत अद्ये आपका पंच में बहुवचन है और अप शब्द नित्य बहुवचना होता है लेकिन यहां ये शब्द केवल पानी का वाचक नहीं है जल का वाचक नहीं है अन्य भूतों सहित जल <coughs> यानी पंचकृत भूत स्थूल भूत तो स्थूल भूत तथा तो स्थूल भौतिक जगत अद्भ्य शब्द से लेना और उससे पूर्व अजाया क्या कह रहे हैं? तो हुए हां तो भूत उत्पन्न हुए लेकिन सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुआ और फिर हिरण्यगर्भ उत्पन्न उत्पन्न हुआ और फिर स्थूल भूत उत्पन्न हुआ तो यहां अद्वे शब्द से स्थूल भूतों को लिया जा रहा हां हिरण्य गर्भ के भूत जो सूक्ष्म भूत है उनको नहीं पंचकृत भूतों को पंचकृत भूत है स्थूलभूत को वो हिरण्यगर्भ का कार्य है हाँ। इसलिए छांदोग में आता है ना, सेम परा देवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवे न आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी की तो इमा तीसरो देवता से लिया जा रहा है सूक्ष्म भूतों को और इसके अंदर प्रवेश करके मतलब इन सूक्ष्म भूतों का कार्य जो समि सूक्ष्म शरीर है तद उपाधिक होकर के और तदुपाधिक होना हिरण्यगर्भ बनना है परादेवता है परमात्मा कारण ब्रह्म उस कारण ब्रह्म ने क्षण किया कि अभी तो ये सूक्ष्म हुए बहु भवन का जो संकल्प है वो अधूरा है उसे साकार करने के लिए इन सूक्ष्म भूतों के कार्यभूत समष्टि सूक्ष्म शरीर में मैं प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी यानी स्थूल जगत को बना लूं, त्रिवृत्त करण से या पंचीकरण से मैं जगत को निर्माण करूं स्थूल जगत का निर्माण करूं हिरण्य गर्भ रूप से ऐसा संकल्प है आगे कहते हैं गुहाम प्रविश्य तो ये स्थूल पंचभूतों से हिरण्यगर्भ ने क्या किया स्थूल पंचभूतों को बनाया स्थूल सूक्ष्म पंचभूतों से पंचिकरण पूर्वक स्थूल पंचभूतों को बनाया और स्थूल पंचभूतों से चौरासी लाख प्रकार के शरीर बनाए रुण शरीर के अंदर सूक्ष्मी शरीर भी आ गया और उनके अंदर जो गुहा है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों के अंदर गुहा शब्दित जो बुद्धि है और उस बुद्धि में प्रविश्यतिष्ठंतम यही चैतन्य वो तपह शब्दित ब्रह्म ही पहले समष्टि बुद्धि में प्रविष्ट हुआ था तदउपाधिक हुआ था अब वेष्टि जो बुद्धियां हैं जितने शरीर उतनी वेष्टि बुद्धियां प्रत्येक शरीर के अंदर तदउपाधिक हो गया ये वेष्टि जीव हो गए तो वेष्टि जीव भाव हाँ को प्राप्त कर लिया उसे यहां पर कहा गुहाम प्रविष्टम तिष्ट प्रविष्य तिष्टन तमाम तो चौरासी लाख प्रकार के शरीरों के अंदर विद्यमान बुद्धि रूपी गुहा में अभिव्यक्त होकर के क्या कर रहा है तो वह सुख दुख का अनुभव कर रहा गुहाम प्रविश्यम तो कर्ता भोक्ता के रूप में स्थित है यो भूते भी पश्यत वो तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो उसमें स्वतः नहीं है अभी तु भूते भी सह तिष्टम ऐसे लगाना तो भूते भी सह अर्थ में तृतीया है यानी भूत सह तो ये जो कार्यक्रम संघात रूप से चौरासी तो लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए स्थूल भूत हैं इन स्थूल भूतों के साथ रहता हुआ यानी कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके रह रहा है जो जीव तिष्ट व्यपश्यत यानि देखता है जो याने जो चेतन हिरण्यगर्भ की उपाधि को बना करके हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थित है वही चेतन फिर हिरण्यगर्भ रूप से वेष्टि कार्यक्रम संघातों का निर्माण करके वेष्टि कार्यक्रम संघातस्थ वेष्टि बुद्धि में प्रविष्ट हो करके जीव के रूप में विद्यमान है वो चैतन्य में समष्टि बुद्धि उपहित चैतन्य में और वेष्टि कार्यक्रम संघात उपहित चैतन्य में उपाधि से विवेक करके देखेंगे तो कोई अंतर नहीं वही चैतन्य इन रूपों में अवस्थित है इसलिए समष्टि वेष्टि उपाधिक चैतन्य का वास्तविक स्वरूप वह प्रकृत आत्मा ही है नचिकेता का जिज्ञास्यम राज्य के द्वारा उपदिश्यमान जो निर्विकार चेतन है वही यह प्रकृत आत्मा समष्टि जीव रूप से तथा वेष्टि जीव रूप से तत्द उपाधि वाला बनकर के अवस्थित है ऐसा जो जानता है वह इसी प्रकृति चेतन को जानता है इसके भाष्य को हम लोग देखते हैं कल